ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनो ये नपन था श्री तुलसीदास एक अन्य अपूर्व प्रार्थना में भगवान के नाम में अपना महान विश्वास व्यक्त करते हैं भरोसो जाहि दूसरो सो करो मो को तो राम को नाम कल्प तरो कल कल्याण फरो कर्म उपासना ज्ञान बेदमत सोसभातिरो मोहितो सावन के अंध जो सूझत रंग हरोट तरह स्वान पातरी जो कबहून पेट भरो सोह सुमिरत नाम सुधारस देखत परस प्रीत प्रतीत जाके को काज जहा मेरे तो माय बाप दो आखर शंकर साख जो राख कहो कुछ तो जर्जीह गरोनो भलो राम नाम तुलसी ही समझ परो अर्थात जिसे दूसरे का भरोसा हो सो करो मेरे लिए तो इस कलयुग में एक राम नाम ही कल्पवृक्ष है जिसमें कल्याण रूपी फल फला है यद्यपि कर्म उपासना और ज्ञान ये वैदिक सिद्धांत सभी प्रकार से सच है किंतु मुझे तो सावन के अंधे की भांति जहाँ देखता हूँ वहां हरा ही हरा दिखता है एक राम नाम ही सूझ रहा है मैं कुत्ते की तरह अनेक जूठी पतलों को चाटा पिरा पर कभी मेरा पेट नहीं भरा आज मैं नाम स्मरण करने से अमृत रस परोसा हुआ देखता हूँ जहाँ जिसका प्रेम और विश्वास है वहीं उसका काम पूरा हुआ है इसी सिद्धांत के अनुसार मेरे तो माँ बाप ये दो अक्षर र और म है मैं तो इन्हीं के आगे बाल हट से अड़ रहा हूँ मचल रहा हूँ यदि मैं कुछ भी छिपा कहता जाऊँ तो भगवान शिव जी साक्षी हैं मेरे जीभ जलकर या गलकर गिर जाए यही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से ही हो सकता है विनय पत्रिका तुलसीदास निम्नोक्त प्रार्थना करते हुए विशुद्धि भक्ति को अभिव्यक्त करते हैं और मोह को है का हो रंगराज जो मन को मनोरथ के सुनाये सुख लही होम जम जातना ज्योति संकट सब सहे दुसह अरुस्यो मोको अगम सुगम तुमको प्रभु तौ तो फलचारि न चह्यो खेलि बेको खग मृग तरुकंकर है रावर हो राम हो रह्यो यही नाते नर नरकहु सचुया बिनु परम पद दुख दह्यो इतने जियलाल सा दास के कहत पान ही गह्यो दी जय बचन कि हृदय आनिए तुलसी को पन ओम अर्थात हे नाथ मेरा दूसरा कौन है मैं और किससे कहूँ मेरे मन की कामना रंग से राजा होने जैसी है वह मनोरथ किसे सुनाकर सुख प्राप्त करूँ यम यातना एवं अनेक योनियों में दारण दुख सहे हैं और सहूँगा हे प्रभु मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष की भी लालता नहीं है यद्यपि मेरे लिए ये दुर्लभ है पर तुम चाहो तो इन्हें सहज में ही दे सकते हो हे राम जी मैं तो तुम्हारे हाथ के खिलौने के रूप में पक्षी पशु वृक्ष और कंकर पत्थर होकर ही रहना चाहता हूं इस नाते से मुझे घोर नरक में भी सुख है और इसके बिना मैं मोक्ष पाकर भी दुख से जलता रहूंगा इस दास के मन में बस एक यही कामना है कि यह सदा तुम्हारी जूती पकड़े रहे या तो मुझे वचन दे दो कि हम तेरी यह कामना पूरी कर देंगे अथवा इस बात को मन में निश्चय कर लो कि हम तुलसी का यह प्रण निभा देंगे विनय पत्रिका अब हम तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति रामचरित मानस पर आते हैं यह वाल्मीकि की, की महान कृति रामायण पर आधारित होते हुए भी उसका अनुवाद मात्र नहीं है यह आध्यात्म रामायण से अधिक मिलता जुलता है जो एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है रामचरित मानस में शिव स्वयं अपनी अर्धांगनी पार्वती से राम कथा कहते हैं मानस सरोवर शिव जी के वास स्थान कैलाश के निकट एक महान सरोवर है रामचरित राम की कथा शिव जी के मन में कल्पित एक सरोवर के समान है यह सरोवर उस समय तक शिव जी के मन में छुपा रहा जब तक पार्वती ने राम के वास्तविक स्वरूप के संबंध में प्रश्न पूछ कर, उसे मानव कल्याण के लिए प्रवाहित नहीं किया लेखक तुलसीदास ने रामायण में राम कथा के अतिरिक्त उपनिषदों, गीता भागवत तथा अन्य शास्त्रों में महत्वपूर्ण अंशों का अनुवाद किया है। इस तरह उन्होंने संस्कृत भाषा में आवृत महान सत्यों को हिंदी भाषी उन जन साधारण एवं उच्च वर्ग दोनों प्रकार के लोगों के लिए सुलभ बनाया वाल्मीकि के अवतार समझे जाने वाले तुलसीदास शुद्ध भक्ति और मानवीय भाव की अभिव्यक्ति में बाल्मीकि से आगे निकल गए हैं रामचरित मानस का प्रारंभ शिव पार्वती संवाद से होता है पार्वती पूछती है हे प्रभु सत्य को जानने वाले संत जनों का कथन है कि राम अजन्मा ब्रह्म है क्या वे वही राम हैं जो अयोध्या निरेश दशरथ के पुत्र हैं या वे अजन्मा निर्गुण अलख अन्य कोई हैं यदि वे राम राजपुत्र हैं तो वे ब्रह्म कैसे हो सकते हैं प्रभु जय मुनि परमार्थवादी कह ही राम कहु ब्रह्म अनादिवध नृपत सुन ब्रह्म मानस बालकांड जो उत्तर में कहते हैं हे पार्वती निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है वह जो निर्गुण निराकार और अलख है वही भक्तों के प्रेम व साकार रूप करते हैं सगुणह अगुण बालकांड तुलसीदास के अनुसार वह परमात्मा जो राम रूप धारण करते हैं सर्वत्र अभिव्यक्त है बालकांड में वे कहते हैं जगत के समस्त जड़ चेतन को राम से परिपूर्ण जानकर राम में जानकर मैं सभी के चरण कमलों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने बंदों सब के पद कमल सदा जोर जुगपान तुलसी राज घोषणा करते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय गोसाई मरकट की, की नायी माया बस जीव अभिनाश अभिमानी ईस बस्य माया गुण खानी जड़ चेतनय ग्रंथ पर गयी यद्य छूटत कठ नयी अर्थात जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है वह स्वभाव से ही चेतन पवित्र और आनंद में है वही माया के वसीभूत होकर तोते और बंदर के समान बंध गया है अभिमान्य जीव माया के वसीभूत है और त्रिगुणमय गुणों की खान माया परमात्मा के अधीन है जीव को किस पथ का अनुसरण करना चाहिए एक सच्य भक्त के समान तुलसीदास भक्ति को प्राथमिकता देते हैं ज्ञान का पंथ कृपाण की धार के समान तक्षण है जिस पर चलने वाला जरा सी चूक से पथ च्युत हो जाता है जन्म-मरण रूपी चक्र संस्कृति के मूल कारण अविद्या प्रमाद का नाश भक्ति द्वारा बिना विशेष प्रयास के के हो जाता है। ज्ञान धारा नहीं बारा करत जतन संस्कृति मूल अविद्या तुलसीदास के अनुसार भगवान नाम का जप सबसे प्रमुख साधना है भगवान का राम नाम इस कलयुग में भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करता है वह महान पाप को नष्ट करता है और विष को भी अमृत बना देता है वे कहते हैं मैं राम नाम को प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के सदृश है वेदों की आत्मा तथा अतुलनीय है भक्ति मार्ग की अंतिम सीढ़ी है परमात्मा के प्रति जीव का आत्मसमर्पण हम सामान्य जन अपने अहंकार को अपने जीवन का अपने चिंतन और क्रियाओं का केंद्र बताते हैं इससे भिन्न भक्त भगवान को केंद्र बनाता है वह स्वयं को देह मन और आत्मा सहित परमात्मा को समर्पित करता है अहंकार के नष्ट होने पर परमात्मा स्वयं को प्रकट करते हैं और भक्त को उनके साथ उसके चीज संबंध का अनुभव प्रदान करते हैं भक्त के रूप में वह भगवान का दीन सेवक है जीव के रूप में वह परमात्मा का नित्य अंश है ठीक यही तुलसीदास के साथ हुआ उन्होंने यह अनुभव किया कि जो दशरथ का बेटा है, वही समस्त प्राणियों की आत्मा भी है रामानंद कबीर या नानक जैसे अन्य महान धार्मिक नेताओं की तरह तुलसीदास ने किसी नए संप्रदाय की स्थापना नहीं की श्री राम के व्यक्तित्व तो को चरम आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना हिंदुओं में नया विश्वास और आशा का संचार करना और बारंबार के मुगल आक्रमण से दुर्बल हुए तथा असंख्य जातियों में बटे देश में भावनात्मक एकता और संगति स्थापित करना तुलसीदास की महानतम उपलब्धियाँ थीं